तुम्हारा शरीर भी दुख और तुम्हारा मन भी तुमको दुख देगा कि क्योंकि ये सब सत्य के पक्षपाती हैं सत्य सब सत्य के पक्षपाती हैं माने वो कहते हैं कि तुम जो असत्य में सड़ हो असत्य के रोग से ग्रस्त हो गए हो तुमको तो असत्य का भूत लगा है आओ हम इससे तुमको हटाना चाहते हैं बाघो यहां पर असत्य में मत रहो तुम अपने घर में सत्य में बैठो अज्ञान मत रहो तुम जब सत्य में बैठते हो तब तुम्हारा देह भी तुमको दुख देता है मन भी दुख देता है बुद्धि भी दुख देती है हटो हटो ये तुम्हारा घर नहीं है निकले यहां और जब तुम जानबूझ के दुख को अपनाते हो तो दुख तुम्हें चाटे पर चाटा लगाता है तेरे लगने की जगह नए जा, आनंद में है ये मना लिये आत्मा तो में न पृथ्वी न जलन आग न भगवान आप पृथ्वी है वो तो माटी है माटी तो तुम्हारे लिए जब तुम शरीर मारे हुए जीव बने तो माखी गंध बन के सुगंध बन के तुमको सुखी करने के लिए आई परंतु बात देती है कि तुम नहीं। और ये पानी जो स्वाद बन के आया जब तुम उसके पराधीन हो गए ये सब पानी है वो। शराब भी पानी है पनाला भी पानी है दूध भी पानी है पीने का पानी भी पानी है ये स्वादु बन के आया अच्छा? का लो अवय मजा उसको बराधीन करने लगा हो जब तुम आँख वाले बने तो ये माया सुंदरता बन के आई हो जब तुम नाक वाले बने तो ये कंध बन के आई जब तुम जीव वाले बने तब ये स्वाद बन के आई जब हाथ वाले बने तो तब ये दुख बन आई और जब तुम तो त्वचा वाले बने काम वाले बने ये स्पर्श बन के आई जब तुम कान वाले बने तब ये शब्द बन के आई ये माया के अनेक रूप में हो माया महा जाने ये बड़ी भारी ठगिनी है रमैया तो गुनहिंद तो लूटा बजार ये राम की तो दुनह बजार को लूटती है ऐसी ऐसी नकड़े दिखाती है ऐसी ऐसी चेहरे बनाती है जैसे अच्छी शिजार है बाजार, बाजार, तो ये माया कैसी इनको कौन सी साड़ी पसंद है वही पहने कैसे बाल पसंद है वही बना कैसी सुंदरता कैसी मिठाह कैसा रूप, कैसा गंध और तुम समझ सोचाओगे की वो हो देखो हमारे मन का कितना ख्याल रखती है ये माया लेकिन वो भगवीन है तो ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी हुए बैठी ब्रह्मा के घर में यही ब्रह्मानी बन के बैठी शिव के घर में यही शिवानी बन के बैठी विष्णु के घर में यही लक्ष्मी बन के ये तुमको तुम्हारे घर से बाहर निकालकर मौत के हाथ में जड़ता के हाथ में दुख के हाथ में सौंपने के लिए ये माया आती है तो में आओ। अपने हाथ को समझो मैं कहूँ मुक्त मुक्त आत्मानंद मुक्ति के लिए अपने आप को जानो अपने हाँ आप का साक्षात्प्त करो अपने आप को जानो दुनिया को तो तो बहुत जानते हो उन दुनिया को तो भी वैसे तो पूरा नहीं था वहां भी अधिकार में इस बहुत बड़े उद्योगपति ने हमको बताया कि गांधी जी आज हमारे घर में कितना रुपया है। उसकी तो गिनती तो मैं नहीं जानता मैं बता रही या लाल तो पैसा क्वेश्चाएं हम नहीं बता सकते कि हमारे पास आज कितनी संपदा है लोग ऐसे लोग होते हैं जिसको अपने बच्चों की गिनती उठा देते हैं के तो बच्चों की जिनकी हमसे कई लोगों ने पूछने पर कह दिया गिनने लग गए मेरे साथ उनके इतने, उनके इतने उनके इतने उनके इतने तो क्या जानते क्या धन का ज्ञान नहीं परिवार का ज्ञान नहीं अच्छा शब्द कितने तरह के होते हैं आपको तो मालूम है कि काम से सुनते रूप ज्ञान तो नहीं संतोष करते हो विशेष ज्ञान नहीं है स्पर्श कितनी तरक्की साल दसवा लगा के रहते हैं और उससे जितनी दूर दिखता है उतना खुशी है अपने को तो। न तो कह सकते कि मैं नहीं जानता हूं और न तो कह सकते कि मैं सब जानता हूं अच्छा न तो ये जान करते हैं कि दो चीज मैं जानता हूँ आगे उसका क्या होगा नहीं ये जानते हो कि वो कहाँ से आई है अपनी दूर्खता में ही आप संतुष्ट हो के लिए आपके पास आंख है उसको भी नहीं जानते इसको जानने के लिए काम आप और आंख काम तो जानते ही नहीं हो कि आंख कान क्या है ये सुनने की ताकत क्या है ये देखने की ताकत क्या है ये तो बिना प्रत्याहार के ज्ञाते ही नहीं होती है बोला वो प्रत्याहार करेगा विषयों से इंद्रियों को अलग करके रख सकेगा प्रत्याहार हमारे इंद्रियां विषयों को खाती रहती है आहार करती रहती है तो जब एक बार प्रत्याहार करेंगे हमारी इंद्रिया निर्विषय होंगे स्थित होंगी तब आपको मालूम पड़ेगा कि सर्व पर मात्रा स्पर्श रूप तन रस तन मात्रा गंध तन एक एक का ज्ञान प्राप्त करने वाली पांच ज्ञान इंद्रिया अपने अपने गोलकों के द्वारा व्यवहार करते हैं वो क्या होती है यदि भी आपको नहीं मालूम पड़ेगा तो, आपका मन क्या है तो यदि भी आपको मालूम नहीं, नहीं है मन मालूम है आपको तो बताइए अगले दिन से आप क्या चाहेंगे तो अच्छा ये जो कुश्ती है आपकी बोध शक्ति वो क्या है वो जड़ में से निकली है इस क्षेत्र में से निकली है इस दोनों के संयोग में के लिए और चार बात लोग मानते हैं जड़ में है, नहीं आई लोग मानते हैं कि बुद्धि भी एक तत्व है पांच लोग मानते हैं कि प्रकृति का विकास है आप भोजन क्या है आपकी तो बुद्धि क्या है देखो तो भाई पांच पैसा कमा के लिए आते आप अपने पैसे का अनुमान करते हो हमारे पास बहुत है जो किताब मैंने अब से बरस पहले से पढ़ी उसको कल एक विद्यार्थी ने कहा और आके हमको ऐसे बताने लगा कि जैसे हम उसको कुछ जानते ही तो बिल्कुल नया विज्ञान प्राप्त करके जैसे वो कल आया हो आधुनिकतम विज्ञान और हमने तो वो किताब कच्चन वर्ष पहले पढ़ी जो ज्ञान का आपको धन का अभिमान है पर आप धन भी नहीं जानते काम कलाओं पर चलाऊ करतने तरह से होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है उनकी कितनी तरह के होती है परसों एक ने बताया कि उसको सोने की कोई चीज देने की पत्पक्की दे बात तो उनके पिता ने कहा कि तो तुम खरीद तो लाओ दे रहे लेकिन तुम कैसे पहचानोगे कि ये बाईस कैरेट का है कि चौदह कैरेट का है इसमें सोलह तो ये तुमको कैसे मालूम करेंगे चुनाव तो तुमको फायद ले बात आपको तो सुनाते हैं कि जिनको जानने का आप दावा रखते हैं उनके बारे में तो आप ये हालत है बाहरी चीजों के बारे में और उस मंगाज्रेत बताने वाले कि आत्मा किस रोग से आई है छठे हिस्से है की में, से है में, दसवें हिस्से वो लोगों की गिनती करते रहते हैं स्वर्ग है। तो में कितने कितनी दूर होती है और कितने जल में होता है छोरे कितने मिलते हैं और छोकरी कितनी मिलती है उसकी गिनती होती है भगवान परीक्ष है इस पर रूप में सर्वेश्वर रहता है आठवें में नवे में दसवें में, दंगे में। तो एक ने बताया आज कि मुसलमानों की पहुंच सिर्फ चंद्ररूप तक है और चंद्रमा को यही रहता है इसी से तारा और उनका सरमा उनका ऐसे बता दें एक ने बताया नहीं नहीं उसके ऊपर तो अभी त्रिकुटी है तो फिर पंकनाल है फिर तो गौत तो है है अलग रूप है और गुरथाम है इनसे लोग ये सब आज सुखागू सब अज्ञान की दी हैं भगवान कितने ऊपर रहते हैं मुझसे हाँ महाराज भगवान भी स्त्री पुरुष स्त्री पुरुष का कहा बात नहीं करते रहते हैं भगवान कैसी आप लोगों को ये बात कहते थे निरंतर बिना रात दिन चंद्रमा दिन、कुंड के नृत्य और स्त्री पुरुष के सहवास में ही संलग्न रहते हैं कि कैसी आपके दिमाग में ये बात उतरती है और दिमाग है कि कहीं रख के उधार आए उसको सूखना आत्मानम बि मुक्त है अपने आप को जानो अपने आप को क्योंकि किसी भी थी दूसरी चीज को जानना तभी हो सकता है जब आप होंगे आप ही तो जानेंगे ना सब को तो सब जानना तो आपके आधार पर है जरा मेरी बात कर रही है तो जानते हैं कि तो जानबूझकर होंगे श्राप के ऊपर पर निश्चन रहता है कि सांत कि तारे के ऊपर वहाँ फौरे की आवाज होती है कि वहाँ प्रगलभ की ध्वनि होती है कि वहाँ बादल गरजते रहते हैं कि वहाँ अमृत झरता रहता है कल्पना थी भी थी है कल्पना कल्पना की बात सुनते हैं मन में वैराग्य है नहीं मन बह जाता है और बोले यही सब कुछ है यही सब कुछ है आत्मान वृद्धि आत्मान्विक्ष गुहाम प्रविष्टम पता महा स्वगता पिता इस शरीर की गुफा में तुम्हारी आत्मा स्थिति हुई है आत्मा मंदिर भगवान अच्छा भाग ज्ञान प्राप्त करते हैं आजकल बच्चे पढ़ते हैं ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हम इंजीनियर हो जाएंगे हम डॉक्टर हो जाएंगे हम सलर्क हो जाएंगे कहां मोटर के सब कुछ समझ लें डाइवर हो जाए, चपरासी के काम फेज करना होता है लड़कियां हैं लड़के हैं सिनेमा का अभिनेता होने के लिए सीखते हैं तो हम आत्मा को जाने तो किस लिए क्या प्रयोजन है ये प्रश्न हुआ न प्रयोजन मनुद्देश्य धम अनुभवी प्रवर्त है बिना प्रयोजन के मूर्ख से मूर्ख मनुष्य भी किसी काम में प्रवक्त नहीं होता तो आत्मज्ञान का क्या प्रयोजन है माने उससे क्या फायदा है मतलब नहीं है कि तो उससे क्या फायदा है क्या फायदा पाने के लिए हम आत्मा का ज्ञान प्राप्त करें तो प्रयोजन का में मुक्त है अब आपको दो बात हो मुक्ति है प्रयोजन और प्रयोजन की पूर्ति का साधन है आत्मज्ञान मुक्ति समझाएं तो पहले आत्म ज्ञान समझाएं समझावी लोग आत्म ज्ञान बोलते हैं और आतम पहले मुक्ति समझा रहे हैं कि पहले आतंकजात चाहते ही नहीं है उसके लिए क्या बात है आप खुद से पूछना चाहते हैं जाने वाले विनासी सुख से छूटना चाहते हैं कि नहीं तो आने जाने वाला सुख होगा वो आते समय तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और जब जाएगा तो आपको रुला के जाएगा तो फिर हंसते रहो रोते रहो रोते रहो हंसते रहो आप सुख की आत्यंतिक निवृत्ति से कभी दुख ना आए ऐसी स्थिति में इस समय हो जाइए कि आप आपके आने जो पहले दुख तो आए हैं वो मिट जाए जो आ रहे हैं उन्हें भी भिट जाए और जो आगे आने वाले हैं वे भी दुख मिटाने क्या बाबा जी दुख दुख करते हैं और उनको कोई दुख नहीं है एक दिन हमको एक माता ने कहा मैंने पूछा बाल बच्चे कैसे कहते नाराज मैं भूल गई सब छोड़ दिया सब कोई क्या आप बाल दर्शकों को याद दिलाते हैं हमारे सिर पर चढ़ रहे आप चार बच्चों को जी हाथ दिलाते हैं माता जी आपका चित्त प्रसन्न है महाराज चित्त में तो हर प्रतिशा आता ही रहता है वो तो, तो उसका दर्द है उससे तो भी मार दिया आपने बोले अब महाराज रात को हम सो तो गए बारह बजे आके दिवाली तक कटाया तो बोले हमारे बेटे के सिर में बहुत गर्म है कड़फड़ा रहा है महाराज दिल को तेज नहीं है चलिए आप ये महाराज अब हमको ताकत थोड़ी है कि बारह बजे रात को जाए थोड़ी गए उसका सिर जोड़िया उसके सिर से हाथ सिराते रहे घंटे घर जब नींद आ गई सब लौट की आ गए अब उस दिन में तो हमारे दिल पर चढ़ बैठी रात को उसके पर भेजे का बुखार कर बैठा आत्मान वृद्धि मुक्त है चाहते हो मुक्ति चाहते हो तो नैयायिक लोग मानते हैं अच्छा तो शुरू से ही लोग चार बाग लोग बोलते हैं कि ये जड़ श्रदेही आत्मा है और इसमें जो भोग मिलते हैं भोग किए जाते हैं न लड़क है न स्वर्ग है न समर्थन है और बस युवा खेलने में मजा है तो ये भी तो एक अक्सर लगा बच्चा पैदा करने में मजा है युवा खेलने, खेलने में मजा है और बच्चे को बोर से चिपकाए रखने में मजा है अपने शरीर को कुर्सी पर बैठाने में मजा है शराब पीने में मजा है तो ये चार बार पक्ष है वो तो बोले महाराज ये सब करने से तो हमारे शरीर में रोग हो गया तो बोले तुम्हारे देवकू हुआ अच्छा मन जब तकलीफ होगी तुमको हो, तो वो भी तुम्हारी देवकू की पर ही जिम्मेवारी डालेंगे ये लोगों को तकलीफ है और हमारे देव को पीछे हम एक जगह गए थे हाल की बात है उनसे बच्चे का दिमाग ठीक काम नहीं करता तो बाल विवाह लोग कर रहे जब बच्चा हुआ ना तो शराब और तो शराब का कोई कण जो है वो पहुंच गया वहां हम आपका खाना पीना तो पैसे के जाते तो चार बाग कहता है कि सब कुछ यही है भोग में है पैसे में है शरीर में है सम्भवी नहीं आजकल जो बच्चे इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं ना वो बहुत पुराना है वो वो अनाथ काल से दर्शनों की कोठी में है एक वो भी फिलहाल है वो समझते हैं कि ये बुध लोग क्या जानते हैं हम सब जानते बहुत लोग कहते हैं कि आत्मा का उच्छेद हो जाना आत्मा का ना रहना ये मुक्ति है ये तो डर के मारे आत्मा की कल्पना की गई है ये अंत में इसका उच्छेद हो जाता है कम का निर्वास बना भला हम मर जाएंगे और हमको मुक्ति मिलेगी देखो हम मर जाएं, मर हम भी नहीं और हमको मुक्ति मिलेगी हमारे नाथ से हमको मुक्ति मिलेगी ये कल्पना कितनी कितनी गड़बड़ है कि जब हमारा मन निर्मल हो जाएगा तब हमको मुक्ति मिलेगी ये हम तो रहेंगे परिचिन रहेंगे मुक्ति मिलेगी नैया एक लोग कहते हैं कि विद्या ज्ञान की निवृत्ति होने से निष्रेयस का अधिगम होता है दुख की आतंतिक मुक्ति मीमांसकों में जो प्राथाकर हैं प्रथाकर भक्त के अनुजारी वो कहते हैं कि दुख के प्रागभाव का जो परिपालन है मतलब दुख होने से पहले की जो स्थिति है उसको बनाए रखो यही मुक्ति है दुःख के प्रादुर्भाव का परिपालन ये मीमांसकों तो का एक भेद है दो कुमार भट्ट कहते हैं कि ये जो प्रपंच का संबंध है इसका लीन हो जाना ये मुफ्त है सांख्य जो कहता है कि प्रकृति और प्राकृत से असंग आत्मा का जो अपने स्वरूप में स्थिति है उसका नाम है कैवल्य मुक्ति भक्त लोग कहते हैं कि भगवान में जाकर मिल जाने का नाम है मुक्ति सच्ची मुक्ति वही मिलता है इस बात कर्म को मुक्ति नहीं मानते हो कि हम भगवान के लोक में चले जाएं और हम भी मुकुट और कुंडल और सीताम्बर धारण करके आ, उनके दरबार के मुसाहिब बन मुसाहि या उनके दरबार में रहें के के या बनमारा बन जाए या भौरा बन जाए इसको भक्त लोग मुक्ति नहीं मानते है ये तो मुक्ति का भाव है वहां भी जब रहा होगा उसको जाएगा वहां भी वो खून बाला एक दिन बुझा जाएगी तो वो कहते हैं भगवान से साहित्य का नाम मुगली है ये मंडलों को अब और की बात अभी हो देते हैं बहुत है बहुत संपूर्ण तो विश्व को तो आत्मोल्लास के रूप में देखना मुक्ति है ये सही बोल रहे हैं संपूर्ण विश्व को भगवंत जिला में इतना मुक्ति है ये भाग्य वेदांत बता रहे हैं कि आपका जो आत्मा है आप आप नित्य सुध बुद्ध मुक्त हैं और अद्वितीय अखंड भगत चेतन है क्योंकि आप इस बात को नहीं जानते हैं इसलिए आपको अपने पत्र होने की व्रांति हो गई है यदि आप इस बात को जान जाएं कि मैं क्या हूं तो आप पहले से ही मुक्त हैं पहले से ही काल में भी आप मुक्त हैं ज्ञान काल में भी आप गुप्त मुक्त हैं और जब आप अपने को बद समझते हैं तभी भी मुक्त है और ये मुक्ति आपको ना कर्म से मिलेगी ना उपासना से मिलेगी ना दूर से मिलेगी ना बैकुंठ में जाने से मिलेगी ये मुक्ति आपको मिलेगी तो अपने आप को जानने से मिलेगी और वो मरने के बाद नहीं मिलती है मुक्ति दृष्ट सुख है अदृष्ट सुख नहीं है अब आप तो आपको माने इसी जीवन में जिस जिसका अनुभव होता है वो या आप लोग कर लो और तो गुरु कृपा से हम मरने के बाद मुक्त हो जाएंगे कि आप पूर्ण करने से पूर्ण करने से हम स्वर्ग में जाके मुक्त हो जाएंगे या रिधियाने से ये रिधियाना सब हो गलत संप्रदाय जिले सूरदास का क्या रेडी आता है मौसम कौन को दिल खड़े क्या रेडी आता है पे पे पे पे नहीं नहीं है, है? मौसम कौन बलवाजाज सूरदास को ढाटा था वही हमारे मथुरा के पास ही ग्राउंड है वहीं सूरदास के के सूर क्या आता मौसम कौन आत्मानंदी अपने आप को तो जानते हम लाद साहब किस तारीख से किस तारीख तक किस कल में किस क्षण में किस क्षण तक हिन्दुस्तान में अरे विद्यार्थियों को याद होगा और इतिहास के विद्यार्थियों को क्या में ईसाइयों की राजगति का कोई मालूम होगा कितने सम्राट हो चुके हैं कहीं मालूम होगा लेकिन सब कुछ जानते हो और तुम खुद घोर प्रकार में फटे तो हुए हो आत्मानी अपने आप को जानो अपने आप को जानो जब तुम अपने आप को जानोगे तो देखोगे कि तुम कहीं बधे हुए हो ही नहीं हजार तो बार बालक पड़ा है जब हम इसके बिना नहीं रह सकते तो अब इसको देखे बिना कोई मजा नहीं है तो ये खाए बिना तो मजा ही नहीं आता मर्ग मर तो। और जब चलते थे पच्चीस मील बीस मील तीस मीस तो सोचते थे हमेशा ऐसे ही बुढ़ापे में भी ऐसे ही चलेंगे और दो मील चलने में तय रहेगी ये जवानी कई काले बाद ये काम ये सिर। ये दवा अभी हम लोग पच्चीस प्रकाश परत की योजना तो बनाई देते हैं वो ये होगा ये होगा ये होगा मालूम मालूम चाहूंगा कि ये सब आधे वागे की जो बात सोचते हैं वो सब सही है आप इस समय देखिए आप कहते आप मानो दिन रूप बदल गए आंख रह गई आंख बदल गई मन रह गई मन बदल गया तुम रह गए है कि नहीं तुम्हें हमारे निर्वल देव जी महाराज थे ना तो अरे बोलो तुम्हारी है भी नहीं अपने संगी साथी बदल गए और सुंदर साथी माप बदल गए साड़ियां बदल गई बालों की सजावट बदल गई स्लो पाउडर बदल गए चाप बदल गए आंख बदल गए मन बदल, बदल गए और दो तो तुम भी बदल गये मैंने इसी मालूम तो, तो पड़ता है कि हम तो वही हैं बचपन वाले अरे बाबा तुम भी शरीर को पकड़ के बदल गए आत्मानंद बुद्धि अगर शरीर को नहीं पकड़ेगा तो तुम तो तो नहीं बदले और शरीर को पकड़ लिया तो तुम बदल गए जाओ घटी के है न पृथ्वी तब सबसे तुम पानी की डूबे हो दुआरे तब सब क्या तुम आग की चिंगारी हो तब क्या तुम हवा के मौके हो तब चाहे नाक के तेज हो किसान के तेज हो गई के तेज हो इस पेड़ के तेज हो जिसमें रोज पीले एक किलो माल में पाला डालते हो निकलता है, है? वो पेट का तुम हो जैसे बाहर नहीं हो वैसे अंदर नहीं हो ये तो में नहीं महाराज बांध पड़ी है बिल्कुल अंधेरा अंधेरा आत्मानंदित जी अपने आप को जानो न कामियत जो कभी थकता नहीं है तो में भी जानता है स्वप्न और जागृत नहीं रहते हैं सुषुप्त काल में मन न रहने पर भी घोर अज्ञान होने पर भी जो रहता है वो न साय दूध प्रकाशते तत्वोपनिषद तो में आत्मा है वो आत्मा इस सर्वे को पू बुधोत्मान आत्मा शब्द नहीं है आत्मा है आत्मा बुध हो आत्मा न प्रकाश होते आत्मा माने न काम्य जो कभी थकता नहीं जिसकी सत्ता में कभी विकार नहीं होता जिसके ज्ञान में कभी थकान नहीं है जिसका आनंद कभी दंड नहीं होता वो तुम हो बुध हो तमाम प्रकाश होते इंद्रियों में बैठ के विषयों का भोग करते हो जागृत में मन में बैठ करके के स्वप्न में विषयों की कल्पना करते हो और उनको सच मानते हो स्वप्न में सब को छोड़कर सो जाते हो होती में जज्जापोती ज़्चात जदा दत्ते जज्जापती विषय आने और सुप्ति में रहता है स्वप्न में करता है जागृत में भोगता है जग चार से संतों भा रहा जो तीनों में एक रहता है आत्मान स्त्री अपने उस आत्मा को उस आत्मा को जानो ये सम्राट से बड़ा है तो ये दुनिया में सभी लोगों हैं, सब तो देशों से बढ़ा सब राजाओं से बड़ा यह राजा है उसको तो जानते हैं ऐसे के देश की सिद्ध करने वाला देश हमारी आत्मा के सामने क्या होता है कुर्सी को हुआ राजा हमारे आत्मा के सामने क्या चीज है सर्द तो के विजय रोड में लंपट इंद्र इंद्रमापुरा क्या होता बच्चा कच्चा पैदा करने में लगा हुआ जो। है जो महाराज लक्ष्मी को छोड़ नहीं सकता वो विष्णु उत्ताप से लिपटा हुआ रुद्र और माया से लिपटा हुआ ईश्वर हमारे हेतु भुत आत्मा के सामने क्या हो है आप सब तो क्या समझते हैं एक महात्मा एक महात्मा ईश्वर से पढ़ा होता है ईश्वर माया में लिखता हुआ होता है और महात्मा माया से भक्त होता है आप लोग सुखमि में तो पढ़ते ही होंगे ब्रह्म ज्ञानी आप पर धर ब्रह्म ज्ञानी को दूंगे महेश्वर सुखमिता में पढ़ा के नहीं पढ़ा जिसने अपने को माया में नकेचा उसका नाम ईश्वर जिसने अपने को माया के से संदेश छभा उसका नाम महात्मा आत्मानम वृत्ति मुक्त है आत्मानम वृत्ति मुक्त है अपने आप को जानो अपने आप को जानो रुत्र को क्रोध आता है तो प्रलय करता है और जिसको भगवान को दो भाता है तो दूध का चवित्र अपने घर में और कौष तो मणि गले में लक्ष्मी पांव में ब्रह्मा को काम आता है अपने तो बेटी के पीछे दौर में ये सृष्टि का सत्य सत्य आप क्या समझते हैं है, है, है। बोलते हैं आइए धर्म ब्रह्म बर्माग आइए भगत आइए आप तो बड़े ज्ञान हैं सृष्टि में जनक तो एक दिए थे और आज तो घर घर ज्ञान है और अपने को तो तो जनक कहने से इतने खुश होते हैं आप आत्मा दिनों अच्छा भाई आत्मा एक है क्या ये मिट्टी का खिलौना नहीं है पानी पानी की दूध नहीं है और ये आंख की छी नहीं है ये हवा का झोका नहीं है और ये आकाश बोल नहीं है सब कौन है क्षण आसमान इनका साक्षी साक्षी वाले क्या जो आंख से देखता है तो से जो देखता है ना वो नहीं साक्षात्ती जो कान से सुनता है वो नहीं जो सदा से सुनता है वो नहीं और यदि देहम पृथक कृत्य स्थिति विश्व में दिशे बाकी माने क्या होता है साक्षात पश्य नईगा बिनु बिनु बिनु चले, सुने गाना, दर आने तकर एक तक तक तक दे, कर दे में बोले ये ये में कलेजा है कई कलेजा में बैठ के हम साक्षी हो रहे हैं कई कोपड़ी के अंदर बैठ के हम साक्षी हो रहे हैं करे देवरूप साक्षी का सत्यानाश क्यों करता है कोपड़ी के अंदर कैब है साक्षी कलेजिए के मानस पिंड में बता हुआ है साक्षी साढ़े तीन हाथ में बैठा हुआ है साक्षी बोले मैं तो साक्षी हूं और बाकी पर संसान हूँ कितने तो साक्षी होते हैं और शरीर में बैठा हुआ एक साक्षी और शरीर में बैठा हुआ एक साक्षी एक एक संकट बोलते थे हम तो साक्षी आपने एक शपथ लगाया साक्षी हो तो रोते क्यों होंगे रोता शरीर है साक्षी थोड़े ही होता ऐसे रोता है ऐसे बोले रोता शरीर है साक्षी थोड़े होता है तो बोले अच्छा तुम साक्षी हो तो मरने पर तुमको तो मुस्तु जाओगे और जो साक्षी नहीं है उनका क्या होगा तो वो रहेंगे एक साक्षी मुक्त होता है एक साक्षी बद्ध होता है मार दिया ना साक्षी का सत्यानाथ हो गया मैं मुक्त हूं और बाकी सब बद्ध हैं बोले ना तुम तो मुक्त नहीं हो तुम केवल वाणी से मुक्त हो तुम केवल कल्पना में मुक्त हो यदि तुम मुक्त हो और बाकी सब बद्ध हैं तो आत्मा के स्वभाव में बद्धता आ गई यदि देह हम पृथकृत्य और जब नई श्रम अभुनि वसुति शांत हो बदमुक्त दे तो तो हो बधमुक्त हो नवी देह हम पृथकृत्य देह की कल्पना छोड़ो देह माने पीड़ा देह जैसे एक कुड़िया में चार पांच की जाल की बांध दी जाए तो एक किसे ना ऐसे ये चांद की तो है कुरिया और इसमें हड्डी है मांस है तीध है खून है निष्ठा है मूत्र है और ये चांद की पुरिया में क्या क्या बना है और ये मैं तो तुम्हारे ज्ञान को नमस्कार है इसे ज्ञान को जिसने अपने को चांद की पुरिया में बनी हुई और चीजों को अपना मैं समझ लिया दिन उपचय दिन माने रात देर माने देर देर पूरा कर तक और वो चीज कई चीजों के जोड़ से बनती है वो अपने लिए होती ही नहीं है तो माटी पानी आग से बना है एक मशीन बनाई गई है इसकी ये डिजाइन है कितनी गर्मी सर्दी सह सकती है इतने चक्कर चलेगी ये मशीन है तो अलग रख रखती तो पर तुम तो भोजाव आकाश आकाश धोझ तो बनवो बनवो महात्मा महात्मा का शरीर अतिमा का नहीं होता है आकाश उसका आकाश के बारे में लोगों का ख्याल ब्रह्मांड में आकाश होता है कि आकाश में ब्रह्मांड बताओ